अनुष्ठाना एक का भी सम्यक अनुष्ठान ज्ञान योग और कर्मयोग इन दोनों में ऐसी एक का भी सम्यक अनुष्ठान करने से उभयो फलम विन्द दोनों का फल प्राप्त होता है दोनों का फल कथम है ना प्रश्न से एक का भी सम्यक अनुष्ठान करने पर दोनों का फल कैसे प्राप्त होता है दोनों का फल हाँ इस पर कहते हैं कथम लगा है तो जहाँ उन्दते है वहाँ अर्धविराम नहीं होना चाहिए बल्कि प्रश्नवाचक होना चाहिए होना चाहिए प्रश्नवाचक चलो ये देखेंगे यत् पढ़िएगा यत् गम्य से सांख्य पर ज्ञान निष्ठे ज्ञानी योगी ज्ञान योगियों के द्वारा या तो ज्ञाननिष्ठ महापुरुषों के द्वारा य स्थानम प्राप्त जिस स्थान को प्राप्त किया जाता है ज्ञाननिष्ठ महापुरुषों के द्वारा जिस स्थान को प्राप्त किया जाता है या, या ज्ञाननिष्ठ महापुरुष जिस स्थान को प्राप्त करते हैं या स्थान से भाषाकार ने लिया है मोक्षाख्यम स्थानम ज्ञान महापुरुषों के द्वारा जिसे मोक्ष नामक स्थान को प्राप्त किया जाता है तो योग ही अभी तदगम्य थे यहाँ कर्मयोग निष्ठ महापुरुषों के द्वारा भी, भी उसी स्थान को प्राप्त किया जाता है कर्म महापुरुषों के द्वारा भी उसी स्थान को प्राप्त किया जाता है किस स्थान को मुण मुण मुण हाँ। तो, तो तो क्या है कि जब दोनों के द्वारा मुक्त प्राप्त होता है तो एक का अनुष्ठान करने से दोनों को फल मिल गया दोनों का भल एक है अब देखेंगे यह संख्यम या योगम या एकम पी यह जो सांख्यम या योगम या एकम पश्चिमी जो सांख्य और योग को एक जानता है जो सांख्य और योग को एक जानता है या जा एक समझता है वही वास्तव में जानता है वही वास्तव में अथवा वही सम्यक ज्ञान वाला है वही सम्यक ज्ञान वाला है देखेंगे यद सांख्ययी सांख्ययी कर ज्ञान निष्ठयी संय संसियों के द्वारा प्राप्त स्थानम कर मोक्षाक्षम स्थानम योगी अति कि योग निष्ठ पुरुषों के द्वारा भी या कर्मयोग निष्ठ पुरुषों के द्वारा भी तक वही मुफ्त नामक स्थान प्राप्त किया जाता है अब आगे देखेंगे हम जिस क्रम से पढ़े उस क्रम से देखना ये तू लिखा है नो ये लिखा है ना अच्छा। देखेंगे ये, ये, ये करते जो ये आत्मना फलम अनबिन्ध्या है जो अपने लिए फल की कामना न करके जो अपने लिए फल की कामना ना करके या अपने लिए ठीक है जो अच्छा है जो अपने लिए फल की कामना ना करके ईश्वरी कर्मान ईश्वर में कर्मों को अर्पित करके ईश्वर में कर्मों को अर्पित करके ज्ञान प्राप्ति उपाय ज्ञान प्राप्ति के उपाय रूप से अनुप्ठान की कर्मयोग का अनुष्ठान करते हैं कर्मयोग का अनुष्ठान करते हैं कैसे करते हैं फिर देखेंगे ये आत्मना फल मनभिसंध्या जो अपने लिए फल की कामना ना करके मतलब कर्म करते हैं पर उसका कोई फल से हम नहीं चाहते हैं जो अपने लिए फल की कामना ना करके ईश्वरे कर्माण ईश्वरों ईश्वर में कर्मों को अर्पित करके कर्म को किसने समर्पित करना है हाँ ईश्वर में समर्पित करना है अच्छा ईश्वर की सब कुछ करता भी ईश्वर है भोगता मतलब अपना मैं करता नहीं हूँ मैं भोगता नहीं हूँ कुछ नहीं जो कुछ है सब क्या है ईश्वर है ईश्वर की आज्ञा से हम कर्मों का अनुष्ठान कर रहे हैं और ये कर्म ईश्वर की आराधना रूप है ऐसा इस भाव से इस भाव से कर्म करना ही ईश्वर को कर्म समर्पित करना है कि ईश्वर में कर्मों को समर्पित करके ज्ञान प्राप्ति ज्ञान प्राप्ति के उपाय रूप से अनुप्ठी कर्म योग का अनुष्ठान करते हैं ते योगिना तो जो वे योगी है अथवा वे कर्मयोगी है वे कैसे कर्म योगी है कही सही से क्या लेना योग भी ध्यान लेना, श्लोक में योग ही आया है ना योग शब्द से तृतीया वो भोजन में क्या बना योग योगी तो यहाँ पर ध्यान देंगे जो कर्म योग ज्ञान योग भक्ति योग ऐसा कहा जाता है यहाँ योग सब शब्द साधन का वाचक है उपाय का वाचक है किसका वाचक है साधन का या उपाय का मुक्ति का साधन ज्ञान योग नहीं ज्ञान योग है ना ज्ञान मतलब ज्ञान ही उपाय है ज्ञान क्या है कर्म ah, ही ज्ञानम ये उपाय ज्ञानमय योगा हा। योगा अत्र अच्छा उपाय है ज्ञानमय योगा ज्ञान योगा ठीक है और इसी प्रकार से कर्मयो योगा, हा। योगा हा, कर्म योग कर्म उपाय है ऐसा समझ लेना, तो यहाँ पर कर्म योग, ज्ञान योग भक्ति योग यहाँ पर आया हुआ योग शब्द किसका आवश्यक है उपाय का और यहाँ पर ध्यान देंगे इस श्लोक में सांख्य आया है ना तो सांख्य क्या लिया है ज्ञान निष्ठ सन्यासी लिया है या ज्ञान योगी लिया है तो फिर से कर्म योग से कर्मयोग लेना है या कर्मयोगी लेना है इस सांख्य ही शब्द जब साथ में पढ़ा गया है तो योग से क्या लेंगे नहीं? कर्म योग लेंगे कि कर्मयोगी लेंगे कर्म योगी।, योगी।, योगी तो कर्म योगी कैसे लेंगे कि तो योग शब्द तो उपाय का वाचक है तो योग अस्थि अस्थ से यहाँ पर मतवर अस्पृत्य हुआ है मतवर अर्थ आदि अर्थ आदि सूत्र है ना उससे मतवर्थी अस्पृत्य हुआ है तो यहाँ योग शब्द का अर्थ हो जाएगा कि कर्म योग का योग जिसमें है या कर्म योग को करने वाला कर्म योग अस्त योग अस्थ्य अस्थि है ना तो यहाँ पर अर्थ हो तो जाएगा कर्म योगी तो है तो या कर्मयोग निष्ठ ऐसा तो यहाँ पर तई लगाया है ना यहाँ तो तई से क्या लेना है योग भी अथवा योग ऊपर आया है ना योग ध्यान देंगे सर योगी भाषण में आया है ना ऊपर तब योगी तो योग ही का व्याख्यान किया है योगी न बस समझ आई योग ही का व्याख्यान क्या किया है हाँ सही सही से क्या लेना योगी और फिर श्लोक में अभी आया है ना हाँ ये योग ही का अर्थ हो गया योगिना नहीं योग ही का अर्थ समझेंगे कि यो... योग नहीं नहीं, नहीं यो, योगिना आया है ना ये योग शब्द को समझाने के लिए भास्कर ने कहा है योगही को कहा सही से किस कहा है? तही योगी ही को किससे कहा सही से तो यहाँ पर योग योगा का अर्थ होगा योगिना योगाह का अर्थ होगा योगिना तो योगी से तय से लेना है योग या योग भी ठीक है योगी प्रतिमा बहुवचनाथ योगिना प्रतिमा बहुवान है तय जब यर्थ उन कर्म में योगियों के द्वारा भी तो कर्मनिष्ठ महापुरुषों के द्वारा भी तद था ना ऊपर तद कि उसी स्थान को प्राप्त किया जाता है उसी स्थान को प्राप्त किया जाता है उसी मोक्ष को प्राप्त किया जाता है कैसे तो भाषा कहते हैं परमार्थ ज्ञान संन्यास प्राप्ति द्वारा यहाँ पर ऐसा समझेंगे कि परमार्थ ज्ञान पूर्वक सन्यास प्राप्ति के द्वारा या संस का अर्थ लेना है कर्म सन्यास सन्यास से क्या लेना है तो so, ये कैसा परमार्थ ज्ञान पूर्वक परमार्थ ज्ञान पूर्वक परमार्थ ज्ञान का अर्थ है यहाँ पर आत्म ज्ञान आत्मा का संयक ज्ञान तो कर्म त्याग कैसे होना चाहिए परमार्थ ज्ञान पूर्वक कर्म संन्यास लग जाएगा की परमार्थ ज्ञान पूर्वक कर्म संन्यास की प्राप्ति के द्वारा उसी मोक्ष को प्राप्त किया जाता है उसी मोक्ष को प्राप्त किया जाता है लग गया हाँ तो मतलब कर्म योग से होगी फिर परमार्थ ज्ञान और हो, क्या होगा कर्म सन्यास होगा तो एक क्रम ऐसा है ना कि परमार्थ ज्ञान हो गया मतलब आत्मा का ज्ञान हो गया यदि यानी आत्मा का ज्ञान हो गया तो अब कर्म संन्यास की क्या जरूरत है तो आत्मा का ज्ञान हुआ और इसके बाद कर्म संन्यास हुआ कर्मसन्यास के बाद में फिर ज्ञान निष्ठा क्या होगी फिर ज्ञान योग और ज्ञान में क्या अंतर है ज्ञान योग में लगा हुआ व्यक्ति ज्ञान योग में कोई व्यक्ति लगा हुआ है ज्ञान योगी और लंबे समय तक उसका अभ्यास करने से क्या होगी ज्ञान निष्ठा होगी फिर क्या होगी ज्ञान निष्ठा तो परमार्थ ज्ञान पूर्वक हुआ कर्म संन्यास और फिर क्या होगी ज्ञान निष्ठा तो ज्ञान निष्ठा मोक्ष का साधन है ज्ञान निष्ठा मोक्ष का और जब कोई कहेगी ज्ञान योग मोक्ष का साधन है तो इसका मतलब जब ये निष्ठा रूप में हो जाएगा तो मुक्त रहेगा ठीक है ज्ञान योग का अभ्यास करते करते ज्ञान निष्ठा आएगी ना तब ज्ञान निष्ठा से मुक्त होगा ज्ञान निष्ठा से क्या होगा ज्ञान निष्ठा से मोक्ष होगा और तो ये भी ज्ञान योग की ज्ञान एक स्थिति है अब अब लग जाएगा तो गम्य प्राप्त के तो तई मतलब कर्म योगियों के द्वारा भी परमार्थ ज्ञान पूर्वक कर्म संन्यास की प्राप्ति के द्वारा वही मोक्ष नामक स्थान प्राप्त होता है कि अभिप्राय यह अभिप्राय है भगवान का अतः फल एकत्वात इसलिए दोनों के फल की एकता होने के कारण दोनों के फल की एकता होने के कारण लगाइए सांख्यम चाह योग चा, यह पश्य अथा फल एकत्वात इसलिए दोनों की फल की एकता होने के कारण सांख्यम सा, चाह योगम का या एकम पश्यंख और योग को तो जो एक समझता है या एक देखता है एक जानता है क्या सम्यक वही सम्यक जानता है बात आई समझ अब ध्यान देना फिर किसी को शंका हो रही है क्योंकि यहाँ जो बताया है ना क्या की योगियों के द्वारा अभी उसी स्थान को प्राप्त किया जाता है तो साक्षात अथवा तो परमार्थ ज्ञान पूर्वक संन्यास प्राप्ति के द्वारा परमार्थ ज्ञान पूर्वक संन्यास प्राप्ति के द्वारा तो ध्यान देना कर्मयोग मोक्ष का साधन हुआ लेकिन ज्ञान योग के द्वारा हुआ की ज्ञान योग को छुन हुआ ज्ञान योग को द्वारा हुआ ना क्योंकि परमार्थ ज्ञान आ गया कर्मयोग का अभ्यास करेंगे फिर पर ज्ञान होगा है तो ज्ञान योग के द्वारा ही तो मोक्ष का साधन हुआ तो आप अपनी बुद्धि से विचार कीजिए फिर श्रेष्ठ कौन लग रहा है आपको ज्ञान योग या कर्मयोग लग रहा है ना तो वही शंका होगी एवं, एवं तो कर इस प्रकार तो इस प्रकार तो योगा के कर्मयोग की अपेक्षा सन्यासी श्रेष्ठ कर्मयोग की अपेक्षा सन्यासी श्रेष्ठ है आया तो कर्म योग की अपेक्षा यो कैसा कर्म योग की अपेक्षा सन्यासी श्रेष्ठ है तो यह कैसे कहा क्या कयोस्तु कर्म संसाद कर्म योगो विशिष्टे लगाइए इस प्रकार तो योग की अपेक्षा सन्यासी श्रेष्ठ है तो कयोस्तु कर्म संन्यासाद कर्म योगो विशिष्टते सभी करते तो कयोस्तु कर्म संन्यासाद कर्म योगो विशिष्टे इसी इदम कथम उत्तम इसे कैसे कहा इसे कैसे कहा क्योंकि जब परमार से ज्ञान पूर्वक संन्यास प्राप्ति के द्वारा कर्मयोग मोक्ष को देता है और तो इसका मतलब है कि वो ज्ञान योग श्रेष्ठ है कर्म संन्यास कर्मसन्यास श्रेष्ठ है ऐसा ही लग रहा है क्यूँकी कर्म परमार्थ ज्ञान पूर्वक कर्मसन्यास है तो उठते ही तुरंत मुक्त मिल जाएगा अच्छा ये शंका होगी ना तो इसका समाधान देते हैं सत्र कारण सुनो उस विषय में कारण सुनो उस विषय में कारण सुनो अब जो पहले बताया गया था ना कि जो अर्जुन का जो प्रश्न है क्या क्या प्रश्न सं कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम का संतियों से निश्चितम तो श्री कृष्ण के उत्तर के द्वारा क्या निष्कर्ष निकाला गया कि अर्जुन का जो प्रश्न था वो अज्ञानी के द्वारा किया जाए कर्मयोग और कर्म संन्यास को लेकर था याज्ञानी के द्वारा किया अज्ञानी के द्वारा है हाँ अब लगाएंगे समझी लग जाएगी केवलम कर्म संन्यासम क्या कर्मयोगम अभिप्रेत तुमने केवल संन्यास केवल संन्यास केवल कर्म संन्यास कर्मसन्यास केवल कर्म संन्यास का मतलब क्या हुआ ज्ञान रहित कर्म संन्यास अज्ञानी के द्वारा किया गया जो कर्म संन्यास ज्ञान रहित है ना इस तुमने केवल कर्म संन्यासा कर्मयोगम अभिप्रेत तुमने केवल कर्म संन्यास और कर्मयोग के अभिप्राय से पृष्ठम प्रश्न किया तुमने केवल कर्म संन्यास और कर्म योग के अभिप्राय से प्रश्न किया था कि कई अन्य तरह का श्रेन की उन दोनों में कौन एक श्रेष्ठ है उन दोनों में कौन एक श्रेष्ठ है तद अनुरूपम उसके अनुरूप मैंने उत्तर दिया किसने श्री कृष्ण उसके अनुरूप मैंने उत्तर दिया कि कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्मयोग श्रेष्ठ है तो जो कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्मयोग श्रेष्ठ है तो ये कर्म संन्यास कैसा है बोलो ज्ञान रही है ठीक है तो अब इसी ज्ञानम अती कर उत्तर ऐसा लगायेंगे क्या था कै तो अन्य का श्रेया श्रेय उन दोनों में कौन सा श्रेष्ठ था तद अनुरूपम कर उसके अनुसार कर्म संन्यासाद कर्मयोग विशिष्ट थे इसी मैं चलो उसके अनुरूप मैंने उत्तर दिया थी कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्मयोग श्रेष्ठ है इसी कर यह उत्तर ज्ञान की अपेक्षा न करते है Internet, so, you know, race, woman, right so, so, या उत्तर कर्म संन्यास को ज्ञान की अपेक्षा न करते है या उत्तर कैसा है कर्म संन्यास को ज्ञान की अपेक्षा न करते है तो जो ज्ञान की अपेक्षा न करके जो कर्म संन्यास होता है जो ज्ञान रहित कर्म संन्यास होता है तो उससे कर्मयोग श्रेष्ठ है कि नहीं उससे क्या श्रेष्ठ है उसके समस्त बुद्धि से भी श्रेष्ठ तो कर्मयोग श्रेष्ठ है तो प्रश्न तो उसको लेकर के किया था तो भगवान का उत्तर ठीक ही है वहां पर है और भगवान ने जो उत्तर दिया वो किस अभिप्राय से लगाइए तू ज्ञान अपेक्षा सन्यास किन्तु ज्ञान की अपेक्षा करने वाला सन्यास स्तंत है ज्ञान की अपेक्षा करने वाला सन्यास क्या है? ये, है ये मेरा अभिप्राय है ये मेरा अभिप्राय है ये श्री कृष्ण का अभिप्राय है लगभग अर्जुन का प्रश्न जो उठाना वो कैसा था ज्ञान मेरे एक संन्यास को था और ये जो भगवान का उत्तर है इसके अनुसार ज्ञान की अपेक्षा करने वाला सन्यास कैसा है स्पंस तो अब लगाएंगे तो ये ऊपर का समाधान हो गया ना तयोस्तु कर्मसन्यासा कर्मयोग को ये क्यों कहा क्योंकि ज्ञान रही थी कर्मसन्यास कर्म से जो कर्मयोग श्रेष्ठ रहेगी आया तो जैसा उसका उत्तर था वैसा जैसा उसका प्रश्न था वैसा उत्तर हो गया किंतु ज्ञान की अपेक्षा करने वाला संन्यासंख्य है या मेरा अभिप्राय है तभी तो भगवान ने कहा कि दोनों को जो मूर्ख लोग भिन्न मानते हैं थल की एकता से दोनों की एकता कही गई है क्या सह एव परमार्थ योगा और वह ही परमार्थ योग है कौन तो ज्ञान की अपेक्षा करने वाला संन्यास ज्ञान की अपेक्षा करने वाला कर्म वह वा ही परमार्थ योग है तू यह कर्म योगा वैदिक किन्तु जो कर्म योग वैदिक है या तू या वैदिक कर्म योग किन्तु जो वैदिक कर्म योग हैदार्थ्याद्याद्य अर्थ है की परमार्थ योग के लिए होने के कारण वह परमार्थ योग के लिए होने से अथवा ज्ञान योग के लिए होने से लगा सकते हैं ना वह परमार्थ योग के लिए होने से योगा क्या संसाउपे योग तथा संन्यास इस प्रकार उपचारित होता है मतलब उसको उपचार से योग कहते हैं और उपचार से संन्यास कहते हैं उपचार का अर्थ तो होता है गौण प्रयोग यह मुख्य प्रयोग देखिए गंगा या घोषा यहाँ पर घोष शब्द का प्रयोग गंगा तीर के लिए है तो के लिए जो घोष शब्द का प्रयोग है यह उपचार से या कैसे मुख्य प्रयोग नहीं है तू यह जो वैदिक कर्म योग है सात आधार वह परमात्म योग के लिए होने के कारण योग्यास योग और सन्यास इस प्रकार उपचार से कहा जाता है ध्यान देंगे तो यहाँ पर देखो एक ये आया था ना से सन्यासी गेय नित्य संख्य थी तो यहाँ पर उसको नित्य संन्यासी जानना चाहिए किसको जानना चाहिए कर्म योगी है कि ज्ञान योगी है, है? ये या इस श्लोक में सन्यासी किसको कर्म कहा जाएगा उपचार से तो उसको उपचार से कहा गया है मुख्योग नहीं है वहाँ पर लग जाएगा अब देखेंगे प्रथम साधार कर्मयोग परमार्थ योग के लिए कैसे है कर्मयोग परमार्थ योग के लिए कैसे है इसी उच्च इस पर कहा जाता है देखो संयास महाबाह दुखमा योगयुक्त मुनी ब्रह्म नागछति संन सुन तो महाबाहो दुखमा महाबा हे महाबाहो अर्जुन हे महाबाहो अर्जुन य संयास अयोग्य सन्यासा आप तुम ये ऐसा लगा लेंगे फिर है? आप क्या है अयोग्य दुखम आप अयोग्यता आप सुन दुखम अयोग्य अयोग्य सन्यासम आप सुन दुखम हे महाबाहो अयोग्य मतलब कर्म योग्य बिना अयोग्यता क्या हुआ कर्म योग्य बिना संन्यासा इस संन्यास को प्राप्त करना दुखद है संन्यास को प्राप्त करना दुखद है या संन्यास को प्राप्त करना दुष्कर है किसके बिना कर्मयोग के बिना कर्मयोग से बिना संन्यास को प्राप्त करना कठिन है यहाँ पर संन्यास अर्थ भ्रष्टकार ने किया है पारमार्थिका है पारमार्थिक अर्थ यहाँ पर समय ज्ञान पारमार्थिक काग ज्ञान ये ध्यान देना अभी जो आया था ना अभी भाष्य में ज्ञान की अपेक्षा करने वाला सन्यास क्या है शंख है ज्ञान की अपेक्षा करने वाला सन्यास क्या है शंख है तो वही उसको भी यहाँ पर ले सकते कर्मयोग के बिना होगा यह कर्म योग के बिना संन्यास को प्राप्त करना दुस्तर है अब इतना लगाएंगे भाष्य में संन्यासा यहाँ पारमार्थिका लिखा है पारमार्थिका का अर्थ कर सकते हैं समय ज्ञानात्मक समय ज्ञान रूप क्या कर सकते हैं समय ज्ञान रूप की हे महा बाहो योग के बिना समय ज्ञान रूप संन्यास को प्राप्त करना कठिन है अच्छा समय ज्ञान रूप संन्यास अथवा पहले वाले भाष्य को देखेंगे तो क्या होगा कि ज्ञान की अभी करने वाला संन्यास ज्ञान की अपेक्षा करने वाला आनंदी ने पार्थिका कर्क किया समय ज्ञान की समय ज्ञान रूप संन्यास को प्राप्त करना कठिन है अथवा ज्ञान की अपेक्षा करने वाले संन्यास को प्राप्त करना कठिन है या दुख भी यक्ष कर सकते है दुखम आप तुम आप तुम कराप्तुम अयोग्यता योगेन बिना मतलब कर्मयुक्त बिना तो कर्मयोग अपेक्षित हो गया ना अभी जो है शंका उठाई गयी ये कथम सादर्थ्य कि यह कर्म योग परमार्थ योग के लिए कैसे है तो बताते हैं उसके बिना नहीं हो सकता है अच्छा तू कमियाँ नहीं हुआ न तु कमिया यहाँ कर लेना तू योग योगयुक्ता मुनि ही क्या तू योगयुक्ता योग मुनि योग ही ना ब्रह्म अधिगछती किन्तु योग युक्त मुनि न चीर का तोटा विलम्ब न चीर का क्या शीघ्र किन्तु योग युक्त मुनि शीघ्र ही ब्रह्म को प्राप्त कर देता है तो यहाँ पर बताएंगे जो ऊपर है ना सन्यास शब्द आया है ना तो उसके लिए ही यहाँ पर भाष्टकार कहते हैं ब्रह्म शब्द है योग युक्त मुनि शीघ्र ही सन्यास को तो प्राप्त कर लेता है सन्यास में तो वही सम्यक ज्ञान रूप सन्यास सम्यक ज्ञान रूप सन्यास को तो प्राप्त कर लेता है तो ब्रह्म कर्त किया भाष्यकार ने संयक ज्ञान रूप संस जो पूर्वापूर्व संति होना चाहिए ऊपर भगवान कहते हैं की कर्मयोग के बिना उसको पाना दुखा देखे कर्मयोग से युक्त होने पर किसको फायदा उसी को फायदा कर्म योग के बिना जिसको नहीं पाया जा सकता है योग के उसी को पाएगा इसलिए ब्रम्धकार के क्या हो गया यहाँ पर समवास भाष्य देखेंगे योग युक्त है यहाँ समास देखेंगे तृतीय तत्पुरुष समास है कैसा योगेन युक्त है क्या योगेन युक्त है क्या बनेगा योग युक्त है अच्छा योगेन युक्त है योग युक्त है अब देखेंगे यहाँ पर ये का विशेषण है तो योगेन योगेन से क्या लेना है वैदिकेन कर्मयोगेन वैदिक हाँ वैदिक कर्मयोग वैदिक कर्मयोग से युक्त हुआ और कैसा वैदिक कर्मयोग किस भाव से करना है ईश्वर समर्पित रूप से रूपेण फल निरपेक्षण ऐसा लगाएंगे फल निरपेक्षण की फल की अपेक्षा न करके ईश्वर समर्पित भाव से किए गए वैदिक कर्म योग से युक्त फल की अपेक्षा करके ईश्वर समर्पित भाव से किए गए कर्म योग से युक्त लग जाएगा फल की अपेक्षा न करके ईश्वर समर्पित भाव से किए गए वैदिक मुनि को ऐसा होना चाहिए कर्मयोग से युक्त या मुनि का प्यार है मननाद मुनि ही मलन करने के कारण मुनि कह सकता है मनन करने के कारण हाँ मतलब मनन करने वाले को मुनि कहते हैं मननाड मुनि ही तो किसका मनन करने से ईश्वर स्वरूप तो ईश्वर स्वरूप का मनन करने के कारण मुनि कहा जाता है ईश्वर स्वरूप का मनन करने के कारण क्या कहा जाता है मुनि वैसा योग से युक्त मुनि ईश्वर स्वरूप का वर्णन करना मनन करना है और शरीर से कर्म करना है ठीक है शरीर से कर्म करना है तो ब्रह्म को उपा लेता है ब्रह्म का अर्थ किया है यहाँ पर परमात्म ज्ञान लक्षण स्वाद प्रकृत संूप होने से परमात्म ज्ञान रूप होने से या परमात्म ज्ञान स्वरूप होने से तो प्रासिक सन्यास को भ्रम कहा जाता है प्रासंगिक संन्यास को ऊपर की पंक्ति में जिसको सन्यासाया है ना दूसरी की पंक्ति में उसे क्या कहा जाता है भ्रम क्यों? तो ये जो संन्यास एक ऐसा है परमात्मा ज्ञान नहीं कैसा ये ऐसा ना ये संन्यास परमात्मा ज्ञान की अपेक्षा करने वाला है ये अभी आया था ना बाइस पर ज्ञान अपेक्षा तो संसाक्ष ज्ञान की अपेक्षा करने वाला सन्यासंख है ना <crisis> तो परमात्म ज्ञान की अपेक्षा करता है यह सन्यास इसलिए इसको कह दिया है परमात्म ज्ञान लक्षण क्या कह दिया है इस संन्यास को क्यूँकी परमात्मा ज्ञान की अपेक्षा करता है अब ज्ञान लेना तो हाँ <kmhalalte> तो, तो इसका होगा परमात्म ज्ञान रूप होने के कारण प्रकृत संन्यास को ब्रह्म कहा जाता है अब सन्यास को ब्रह्म में कहा जाता है तो ब्रह्म के लिए सन्यास शब्द और कहीं आया है क्या तो बताते हैं गौरव है संयास यह न्यास यह ब्रह्म का नाम है न्यास यह न्यास संन्यास न्यास न्यास यह ब्रह्म का नाम है क्योंकि ब्रह्म फर है क्योंकि ब्रह्म फर है इसी शुरू अब ध्यान देंगे आ, कुछ लोग न्यास शरणागति भी करते हैं कहीं कहीं ऐसा किसी करते हैं कि शरणागति में है यहाँ पर क्या है संन्यास ब्रह्म है अब ध्यान देंगे क्योंकि ब्रह्म क्या है पर है इसी श्रुति ऐसा श्रुति कहती है इसलिए स्लोक में ब्रह्म शब्द कार्य हो गया सन्यास। <coughs> अब कहते हैं ब्रह्म कार्य क्या हुआ परमार्थ संन्यासम इस परमार्थ ज्ञान निष्ठारूप परमार्थ संन्यास परमार्थ ज्ञान निष्ठा लक्षणम परमार्थ संन्यासम परमात्म ज्ञान रूप कौन हाँ या ऐसा परमार्थ परमात्म ज्ञान परमात्म ज्ञान निष्ठा रूप परमार्थ संन्यास वास्तविक संन्यास जो है ना वो परमात्म ज्ञान रूप है परमात्म ज्ञान में स्थिति होना चाहिए निष्ठा करते स्थिति परमात्म ज्ञान निष्ठारूप लक्षण काम ज्ञान निष्ठारूप परमात्म सं को शीघ्र प्राप्त कर लेता है कर और अधिक क्षति का प्राप्त होती अतः इसलिए मैंने क्या कहा कि लोगों कर्मयोगे कर्म योग श्रेष्ठ है ये उसमें है पाठना हाँ अच्छा क्योंकि योग से युक्त व्यक्ति शीघ्र उसको प्राप्त कर लेता है इसको परमात्मा परमात्म ज्ञान निष्ठारूप परमार्थ सन्यास को इसलिए भी मैंने कहा है कि कर्मयोग श्रेष्ठ है इससे भी यहाँ तक आ जाएगा यदा पुनः अयम सम्यक दर्शन प्राप्ति हुआ पुनः जब या सम्यक ज्ञान की प्राप्ति के उपाय रूप पुनः जब या सम्यक ज्ञान की प्राप्ति के उपाय रूप सम्यक ज्ञान की प्राप्ति का उपाय क्या है कर्मयोग है ना हाँ तो बताते हैं आगे कुरुन पीना लिप्ट से कर्म को करने पर भी लिपाहीमान नहीं होता है लगाइए योग युक्तो युक्त विशुद्ध आत्मात्मा जिते सर्वभ आत्म भूतात्मा कुरना तो लिखते थे योग युक्ते है योग युक्ते विशुद्ध आत्मा योग युक्त से प्रसंग विस्तार रहा है ना कर्म योग का तो लेना ले की कर्म योग से युक्त विशुद्ध आत्मा आत्मा, जितेन्द्री सर्व भूतात्म भूतात्मा कुर न लिपते करने पर भी लिपाहीमान नहीं होता है भाष्य के सारे तत्वों को देखेंगे योगेन युक्ता योग युक्ता तृतीया तत्पुरुष समास है मतलब कर्मयोग से युक्त है किससे युक्त है कर्मयुक्त हाँ और ये कर्म योग जो है ना सब युक्त जैसा है ना वो ध्यान रखना की अकर्ता भाव से किया गया ऐसा योग कर्म योग से युक्त विशुद्ध आत्मा है विशुद्ध सत्व यहाँ पर विशुद्ध आत्मा सत्व यहाँ आत्मा कर, है आत्मा आत्मा कर का मतलब अंताकरण वो भी समास है मतलब विशुद्ध अंताकरण वाला क्या होगा तो विशुद्ध आत्मा सब अंताकरण अर्थ में है योग से युक्त विशुद्ध अंताकरण वाला और कैसा है विजित आत्मा विजित आत्मा में पहले विशुद्ध आत्मा में आत्माकर्ष भाष्यकार ने किया सतरण तो और यहाँ विजित आत्मा में आत्मा करते किया दे भाष्यकार ने विजित देहार किया है ना विजित आत्मा का मतलब देह को जीतने वाला देव को जीतने का तो मतलब इतना ही है कि दे जो है ना कुछ सूत उ इन द्वंदो को सहन करने में समर्थ हो सके और नहीं तो गर्मी में गर्मी के कारण साधना नहीं होगी और जाड़े में जाड़े के कारण साधना नहीं होगी ना गर्मी में साधना होती ना गर्मी में होती है तो शरीर को इतना सुखमार नहीं बनाना चाहिए कुछ बस में करना चाहिए उसमें सहन कर सके थे ये मतलब ऐसा विजित आत्मा विजित रेहा दे जीतने वाला है जितेंद्रिया श्लोक में आया है ना इंद्रिय अब देखेंगे तो क्या इसको लगाएंगे ऐसा आप विशुद्ध आत्मा नहीं ऐसा बताता हूँ विजित आत्मा जितेंद्रिया योग युक्त विशुद्ध आत्मा विजित आत्मा जितेंद्रिया योग युक्त विशुद्ध आत्मा मतलब देखो दे को अपने बस में करने वाला इंद्रियों को अपने बस में करने वाला शुद्ध अंताकरण वाला व्यक्ति दे को अपने बस में करने वाला इंद्रियों को अपने बस में करने वाला शुद्ध अंताकरण वाला व्यक्ति कर्म योग से युक्त होकर कर्म योग से कर्म योग से युक्त होकर सर भूतात्म भूतात्मा होने पर करने पर भी लिफाएमान नहीं होता है भस्त के सारे इस शब्द कात्मा यश सह सर्वभूतात्म भूतात्मा जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे धन देगा क्या सर्वेशाम भूतानाम आत्मभूत आत्मा यश सह सर्वभूतात्म भूतात्मा की सभी प्राणियों का सभी प्राणियों का आत्मभूत आत्मा है जिसका या सभी प्राणियों का आत्मरूप आत्मा है जिसका ऐसा समझेंगे की यश आत्मा जिसका आत्मा सभी प्राणियों का आत्मभूत है आत्मभूत करते आत्मा जिसका आत्मा सभी प्राणियों का आत्मा है मतलब क्या है उसने अपनी आत्मा को सभी प्राणियों का आत्मा समझ लिया है अपनी आत्मा को सभी प्राणियों का आत्मा की जो अपना आत्मा है वही सभी प्राणियों का आत्मा है ऐसा जिसने ठीक ठीक समझ लिया है हाँ। लग जाएगा कि अपनी आत्मा को क्या समझ लिया है सभी भूतों की हाँ यह सभी भूतों की आत्मा को अपना आत्मा समझ लिया है पंक्ति लगाएंगे तो ये सर्वे साम से क्या लेना है ब्रह्मादी नाम स्तंभ पर्यंता नाम सर्वे शाम भूता नाम स्तंभ का होता है आपका कि ब्रह्म क्या बोले इनका हाँ ब्रह्मा से लेकर के तिर से सभी भूतों का आत्मा और आत्मा है जिसका आत्मा कर प्रत्यक्षेतन से अंतरात्मा प्रत्यक्ष चेतन का है कि अपना अंतरात्मा सभी भूतों सभी भूतों का अंतरा आत्मा कर से प्रत्यक्ष आत्मा खर्थ है प्रत्यक्षेतन प्रत्यक्षेतन कर होता है अंतरात्मा ठीक है कि अपना आत्मा या अपना अंतरात्मा ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत सभी प्राणियों का आत्मा है तो इस कार्य से क्या हो गया सम्यकर्शी इस कार्य से क्या हुआ हाँ वह सम्यक दर्शी कुरु नीना लिप्य करने पर भी लिफाइमान नहीं होता है अब देखेंगे सहाकार से वह तब प्रकार से तब स एवं वर्तमान हुआ इस प्रकार स्थित हुआ हुआ इस प्रकार वह इस प्रकार वर्तमान रहकर वह इस प्रकार वर्तमान रहकर लोक संग्रह के लिए कर्म करने पर भी लोक संग्रह के लिए कर्म हाँ लोक संग्रह के लिए इसलिए कहा है कि उसके कर्म लोक संग्रह के लिए होंगे और छोड़ दे तो कोई परेशानी नहीं है करेगा तो लोक संग्रह के लिए तब इस प्रकार वर्तमान रहने वाला वह व्यक्ति लोक संग्रह के लिए कर्म करने पर भी न लिप्यते अर्थ है की कर्मों से लिपायमान नहीं होता है अर्थात न कर्म भी बदते कर्मो से नहीं बनता है तो इसको कैसे लगाएंगे यार से श्लोक का लगा लीजिए आत्मा है ना देह को अपने बस में करने वाला इंद्रियों को अपने बस में करने वाला और विशुद्ध अंताकरण वाला कर्म योग से युक्त व्यक्ति सभी भूतों की आत्मा को अपना आत्मा मानने वाला सभी भूतों की आत्मा को अपना आत्मा मानने वाला करने कर्म करने पर भी कर्मो ऐसी लिफाईमान नहीं होता है या कर्म करने पर भी कर्मो से नहीं बनता है क्या असौ कर्माशा ना करोटी और यह वास्तव में नहीं करता है और यह वास्तव में हाँ वस्तुता नहीं करता है मतलब उसका भाव नहीं रहता है कि मैं करता हूँ इसलिए वो कुछ कर्तृत्व बुद्धि जिसमें है वही कर्मों को कर रहा है और जब कर्तृत्व बुद्धि नहीं है तो वह करता है वह ये देखना क्या असौ तो और यह वास्तव में नहीं करता है ना करो ती इसलिए भगवान कहते हैं पढ़ जाइए दो श्लोक एक साथ पढ़ना धारयन लगाइए अच्छा भाष्यकार भगवान ने इस पंक्ति का इतने का अर्थ अलग किया है चलो न एव किंत करो युक्त मन तत्वित नो किंत कौमी चिंतित करो ना कुछ करता ही नहीं है, कुछ चिंतित करो न कुछ करता ही नहीं हूँ इसी युक्त तत्वी मन ऐसा युक्त तत्ववे मानता है ऐसा युक्त तत्ववेदता मानता है युक्त तो से तो भाष्यकार ने समाहिता किया है ऊपर से तो कर्मयोग युक्त आ रहा है ना प्रसंग लेकिन वो कर्म करने वाला भी समाहित है इसलिए युक्ता कर समाहित किया है भाष्यकार ने कुछ करता ही नहीं हूँ ऐसा एकाग्रचित्त वाला व्यक्ति एकाग्रचित्त वाला मानता है एकाग्रचित्त वाला तत्ववे तत्वित माननीय तो एकाग्र चित वाला तत्ववे ऐसा मानता है कि तो मैं कुछ करता ही जो कुछ भी चेष्टाएं हो रही है वो सब प्रतुपु से जबित है ना ये किंचित करो मैं कुछ करता ही नहीं थी युक्ता युक्ता का चित्त वाला होकर एकाग चित्त वाला होकर या एकाग चित्त वाला व्यक्ति मन थे चिंतित मतलब वो माने नहीं मन का क्या किया है चिंतित मतलब ऐसा विचार करता है ऐसा विचार करता है तत्विद तत्विद का अर्थ किया है तत्व में किसी तत्वविद को जानता है तत्व व्यवस्थित तत्व क्या है आत्मनो याथ्यात्म आत्मा से तत्व या या को जानने वाला मतलब परमार्थदर्शी परमार्थदर्शी ऐसा मानता है की मैं कुछ करता भी नहीं हूँ कला कथम हुआ तत्व मन की तत्व को समझ कर तत्व को तत्व तत्व को जानकर या तत्व को समझ कर कदा वा कथम कब और कैसे माने तत्व को समझकर कब और कैसे माने मतलब कब माने और कैसे माने इसको बताते हैं इसी उसे कैसे माने अब मन की पूर्व जो अभी यहाँ पर आठवा नवा श्लोक उद्धत है तो इन तीन पंक्तियाँ यहाँ उद्धत है फिर तीन पंक्तियों का मन इस पूर्व के साथ संबंध है इन तीन पंक्तियों का मननेट पूर्व के साथ संबंध लगा लो पश्चन लिखा है ना मतलब इस कार से देखते हुए श्रमन सुनते हुए करते हुए सुनते हुए और स्नन खाते हुए गच्छन चलते हुए जाते हुए स्वपन सोते हुए और श्वसन का क्या है स्वास्थ्य लेते हुए प्रलफन बोलते हुए याद करते हुए और गृहण ग्रहण करते हुए और क्या है उन्मिशन उन्मिशन मतलब आँख को खोलते हुए और निमिशन आँखों को बंद करते हुए आँखों को बंद करते हुए भी अति से और सब कर्म ले लेना ये करते हुए भी इंद्रियाण इंद्रियार्थे सुनते इंद्रियार्थे इंद्रिया वर्तन थे इंद्रियों के विषय में इंद्रिया प्रवृत्त हो रही हैं इंद्रियों के विषय में देख रहे हैं तो जिस घटपट को देख रहे हैं वो क्या है इंद्रियों का विषय है और प्रवृत्ति किसकी हो रही है इंद्रियों करते हुए भी इंद्रियों के विषय में इंद्रियाणि वर्तन थे इंद्रियों के विषय में इंद्रिया ही तो हो, रही। हैं। हैं। इती दारियन, इती दारियन हो रही है ऐसा समझते हुए ऐसा समझते हुए लग गया इंद्रियों के विषय में इंद्रियां ही त्रिवृत हो रही हैं, इसी धारियन का अर्थ है ऐसा समझते हुए ऐसा समझते हुए के साथ मिलाइए ऐसा समझते हुए युक्ता तत्वित मन युगता तत्वित मन समाह चित्त वाला एकाग्र चित वाला तत्व क्या एकागित वाला तत्व ऐसा मानता है क्या कि चिंतित करो ये होना कुछ करता ही लग जाएगा ऐसा समझते हुए युक्ता तत्व समित युक्त तत्व ज्ञानी माने एकाग सित्व वाला तत्व ज्ञानी माने की चिंतित ये होना मैं कुछ करता ही नहीं, ए, करता ही? नहीं।, नहीं है ऐसा माने हाँ तो ये तो बहुत अच्छा है चलते फिरते खाते पीते घूमते मैं कुछ करता नहीं हूँ ऐसा माने ऐसा मानना बहुत अच्छा है तो मुक्ति का साथ कारण हो जाएगा सभी ये और ये मैं करता हूँ यही सहबंधन के कारण बन जाता है हाँ वही तो के कारण वही बन जाता है यही सब समस्या है अच्छा अब ध्यान देना यहाँ पर क्या लिखा है यश से लिखा है ना <laughs> अब ये यश लिखा है और एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में किनारे पे क्या लिखा है सस्य से तस्य ये कुछ संबंध बैठता नहीं है यहाँ और क्योंकि से कोई श्लोक का शब्द तो है नहीं जिसका अर्थ मान लिया जाएगा इसलिए अच्छा ये रहेगा पहले जो यश लिखा है ना उसको सत्य कर दो और बाद वाला सस्य काट दीजिए तो बढ़िया जो है पंक्ति लग जाएगी है? उसमें क्या लिखा है आपकी पुस्तक में कस्य लिखा है हाँ उसको तो उसका गीता प्रेस का ही अनुकरण कर दिया है यहाँ यहाँ यस्य लिखा है ना आरंभ में, में तो उसको तस्व कर दो और समय दर्शिना के बाद का तस् हटा दीजिए हाँ ये एक पुस्तक हमारे पास है उसमें ऐसा ही किया है जैसा मैं बता रहा हूँ वास्तव में उसका पट अच्छा है यहाँ पर अब देखेंगे एवं तत्व देंगे, इस प्रकार तत्व को जानने वाले का इस प्रकार हाँ इस, प्रक, इस प्रकार एवं तत्विदा इस प्रकार तत्व को जानने वाला ये सभी सक्ष पद है तत्विदा पश्च्यता सम्यक दर्शिना इस प्रकार तत्व को जानने वाला अब इसी का व्याख्यान करते हैं तत्व का एवं तत्व का क्या व्याख्यान है कार्यकरण सर्व कार्य करण शेषाशु कार्य का पर देह करण का क्या अर्थ है दे और इंद्रियों की सभी प्रवृत्तियों में या दे और दे और, में, और इंद्रियों की सभी चेष्टा रूप कर्मों में प्रवृत्ति चेष्टा और इंद्रियों की सभी रूप कर्मों में अकर्म को ही देखने वाला संय कर्मों में अकर्म को ही देखने वाला कौन कर रहा है दे इंद्रिया कर रही है तो दे प्रवृत्ति रूपे या दे इंद्रियों की रूप कर्मों में अकर्म को ही देखने वाला वो इस कर्म को क्या समझ रहा है अकर्म कि मैं कुछ नहीं करता हूँ इन कर्मों में अकर्म को ही देखने वाला तस्व पहले था नो सम्यशी था लग गया एवं तत्व विदा तत्व का एवं तत्व का ये व्याख्यान है क्या व्याख्यान एवं तत्व का दे इंद्र की सभी चेष्टारूप कर्मो में कर्मों में अकर्म को ही देखने वाला उस समय दर्शी का सर्वकर्म संन्यास में ही अधिकार है किसने अधिकार है लेकिन <Thursday> ध्यान देना है समय है ना ये सर्वकर्म संस में ही अधिकार है क्यों <Friday> तो क्योंकि उसके कर्म क्योंकि उसके कर्म का अभाव देखा, देखा जाता है या क्योंकि वह कर्मों में अभाव को देखता है क्योंकि वह कर्मो के वह कर्मों के अभाव को देखता है किस प्रकार है नई पिंसिल वो कर्मों के अभाव को देखता है और भी भाव कहते हैं ही कर मृत तृष्णा होती है मृत तृष्णा मालूम है जहाँ भूमि होती है वहाँ गर्मी के दिनों में जब रेप चमकती है तो मृत को क्या समझ में आता है उसमें जल है और वो बेचारा प्यास के मारे दौड़ कर जाता है वहाँ जल नहीं मिलता फिर आगे जल दिखाई देता है फिर तो वहाँ जाता है ऐसे ही वो मर जाता है ऐसे ही मनुष्य की स्थिति है वो विष्वियों में सुख को खोजता रहता है विष्व को सुख समझ करके गया और उससे परेशान हो गया दुखी दिया विषय ने कि दूसरी जगह दौड़ कर जाएगा उसमें दुख मिलेगा फिर दौड़ करके जाएगा ये मृत तृष्णा इसको कहते हैं मृत तृष्णा या मृत का हमें लगता है बस में भी आगे की सीट पर बैठे हैं तो गर्मी के दिनों में सड़क तपती है ना तो पानी कैसा दिखाई दे है वैसा है ऐसा कुछ दिखाई देता है पर आप जानते हैं सड़क है पानी नहीं है लेकिन जब प्यास जोर से लगे तो मरुभूमि में भ्रम तो हो ही जाएगा प्यास जोर से लगे से लोगों को पानी दिखाई दे रहा क्योंकि क्योंकि मृत कृष्णा में क्योंकि मृत कृष्णा में जल बुद्धि से क्योंकि मृत कृष्णा में जल बुद्धि के लिए मृत कृष्णा में जल बुद्धि होने से मृत कृष्णा में जल बुद्धि होने से पीने के लिए प्रवृत्त हुआ व्यक्ति पीने के लिए प्रवृत्त हुआ, पीने लिए हुआ? क्या पीने के लिए उदक पीने के लिए मृत कृष्णा में उदक बुद्धि होने से उदक पीने के लिए प्रवृत्त हुआ व्यक्ति उदक के अभाव का ज्ञान होने पर ही या उदक के अभाव का ज्ञान होने पर सत्य पान प्रियोजनाएं न प्रवर्तित वहाँ पर ही पीने के प्रयोजन के लिए प्रवृत्त नहीं होता वहां पर ही पीने के प्रयोजन के लिए प्रवृत्त नहीं होता है या पीने के लिए प्रवृत्त नहीं होता है नागन में यहां कर लेना अच्छा उदक के अभाव का अपी पाठ है आपकी पुस्तक में हाँ समय हो गया कल बताएंगे कि जल के अभाव का ज्ञान होने पर भी असी भी क्या आवश्यकता है जल के अभाव का ज्ञान होने पर वहाँ जल पीने के लिए प्रवृत्त नहीं होता है ओम पूर्ण मदम पूर्ण पूर्ण मधुस्य पूर्ण पूर्ण मदाय